अब सुखदेव जी भगवान के दूसरी बीमाओं की कथा हैं। सुखदेव जी कहते राजन द्वारिका में सहस्त्र शत्र नाम का एक राजा था सूर्य देव का उपासक था और इसके पास सिमंतिक मणि थी जो एक दिन में आठ बार सोना देती थी भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मणि जो है ये मणि हमारे महाराज उग्रसेन को दे दीजिए सत्रजीत ने कहा तपस्या हमने करी और मणि आपके महाराज को दे दे, ऐसा हम नहीं करेंगे बोले ठीक जैसी आपकी इच्छा सत्रजीत सत्र का भाई का प्रसेन एक दिन प्रसेन प्रसेंद जो है उस मणि को पहनकर जंगल में चला गया को एक शेर ने मार दिया। घर लौट कर लिया सत्यजीत ने अपनी पत्नी से कहा देखो मुझे ऐसा शक होता है कि द्वारिका दिल कृष्ण ने उस मणि के चक्कर में मेरे भाई को तो नहीं मार दिया पर तुम किसी से कहना नहीं मुझे शक होता है और औरतों के पेट में बात टिकती नहीं है इनको युधिष्ठिर महाराज जी का श्राफ प्रसन्न आता है संतों के मुख से सुना है महाभारत का युद्ध हो गया सबको जल तर्पण दिया जा रहा था जब सबको जल तर्पण दिया जा रहा था उस वक्त जो है मां कोंती ने कह दिया युवी कर्ण को भी दे देते युदीश ने कहा कर्ण हमारा क्या लगता है उनको से आज मां माँ ने बताया बोले युद्ध कर्ण तुम्हारा भला भान मेरे द्वारा समय युद्धेश्वर भी रोने लगे मैया तुमने हमारे ही भाई का हमारे हाथ से मध्य जिसका है इतनी बड़ी बात तुमने छुपा कर रखी इसलिए मैं स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि अब इनके पेट में बात नहीं मार्केटिंग करनी हो तो और को बता दो हाँ मशहूर हो जाओ या न्यूज में दे दो को तो सत्यजीत ने कहा भी अपनी पत्नी से किसी को बताना मत बोले स्वामी जी नहीं बताऊंगा पड़ोसन को बता दूंगा आपको पता पड़ोसन को सचिव क्या हुआ बोले कृष्ण की चोरी करने की आदत नहीं गई मेरे स्वामी बता रहे थे उन्होंने मणि चुरा लिया और मेरे देवर जी को मार दिया वो तो किसी से कहना मत बोले नहीं कहूंगा उसने अपने पड़ोसन को दिया उससे कहना मत अब ये नहीं कहने के चक्कर में पूरी द्वारिका में बात फैल गई और भगवान कृष्ण पर कलंक लग गया कि कृष्ण की चोरी करने की आदत नहीं जनता ने बोला गई मणि चुराई और इसने प्रसन्न को मार दिया इस कलंक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सेना लेकर जंगल में गए जब भगवान जंगल में गए तो उस वक्त क्या देखा कि प्रसेन मरा पड़ा आगे गए बब्बर शेर मरा एक बड़ी भयंकर गुफा थी गुफा में सैनिक तो डरने से जाने ला भगवान एक सुंदर कन्या मणि को चिल भगवान ने कन्या को देखा मणि लेने लगे कन्या भगवान को देखकर चिल्ला उठी, इधर ही में भगवान को एक ठोसा लगा सकता बदले में ठोसा भगवान भाँ। ने मार दिया अस अच्छा दिन अट्ठाईस दस रात ठोसा ठोसी होती रही कौन थे? से जान मन कुछ युद्ध क्यों किया भगवान ने हमसे प्रसंग आता है रामायण का तो प्रसंग ये है कि जब भगवान लंका में युद्ध कर रहे थे तो उस वक्त जो है जाम जी देख रहे कि कोई ऐसा बलवान नहीं जो मेरे बराबर का हो राम जी की दृष्टि बोले ये और भगवान जो है वो अंतर्यामी भगवान जो है वो अंतर्यामी भगवान ने कहा बाबा आपकी बात पूरी कर देंगे तो हुआ क्या हुआ ये कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अट्ठाईसवे दिन इन्हें पटक दिया तब जाम जी को पक्का हो गया कि मेरे प्रभु राम हाम सरकार कैसे आना भगवान ने कहा कि मणि की चोरी का आरोप लग गया हम पर। इस चलन को दूर करने के लिए जाम जी ने कहा लोग बड़ी मुश्किल से बब्बर शेर को मार उसके बाद ये मणि मिली और मणि मैंने अपनी छोरी को दे दी कन्या का धन पिता को नहीं देना चाहिए ऐसा करते हैं आप जंगल में मंगल कर दीजिए कैसे हमारी कन्या है जामवती आप जामवती जी से विवाह कर ले मेरी कन्या से विवाह कर रहे और दहेज में मणि को ही लेकर चले अब तो जंगल में मंगल और भगवान का दूसरा विवाह माता जामवती से हो गया बोलो जामवती मैया की कौन है बोलो पार्वती मैया की पार्वती भगवान की पटवानी बनकर आई है हम लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया कैसे ऐश्वर्या राय भी फिल्म बनाती है शादीशुदा होकर और शादी शाद, शादीशुदा होकर फिल्म में किसी ना किसी को अपना पति बना देती जब ये हीरोइन ही ऐसा कर सकते है अरे ये तो फिर ये हीरो तो कुछ भी नहीं इनके आ जब भगवान लीला लेकर अवतार लेने तो के लिए तैयार हो गए तो घर के संहिता में लिखा है पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी कि हम तो इनकी हीरोइन बनकर जाएगी शिव जी ने कहा चले जाइए कोई दिक्कत की बात थोड़ी है तो ये माता पार्वती माता जामवती बनकर आई और भगवान का दूसरा विवाह हो गया अब भगवान को पत्नी भी मिल गई और मणि भी मिल गई। दोनों चीजें भगवान लेकर आ गए। भगवान गया जीत को कहा ये लो तुम्हारी मणि पास रखो। मणि तुम्हारा भैया पहन गिर गया था उसे सिंह ने मार दिया और तुमने आरोप हम पर लगा दिया नहीं विश्वास होता हमारी पत्नी भी सुन जाती इनसे पूछ लीजिए अब जनता घूम गई जनता कहती हम यही तो सोच रही है कृष्ण को क्या करनी है चोरी करनी है ये मूर्ख सत्रजीद ही उनसे झूठा आरोप लगा तो सूसू करने लगी जनता सत्यजीत सत्र जीत करे परेशान भगवान कृष्ण के पास गए बोले प्रभु ये लीजिए मणि। भगवान ने कहा हमको मणि नहीं चाहिए जो नित्या ये आत बार सोना थे वो सोना हमें पहुंचा दिया सत्र जीतने का प्रभु बात ये नहीं है अब जनता मुझे बुरा भला कह रही है अब इस कलंक को आप ही दूर कर सकते भगवान ने कहा वो कैसे तो सत्र जीत ने कहा कि आप हमारे दामाद जी महिलाओ हमारी कन्या से विवाह कर लो और जब आप हमारी कन्या से विवाह करोगे तो दहेज में दहेज में जो है इस मणि को आप करें ले लीजिए अब तो महाराज युवा क्या अब तो भगवान का जो है दूसरा तीसरा विवाह है वो माता सत्या सत्य भामा ऐसी हो गया बोलो सत्यभामा भामा मैया की सत्यभामा कौन है भूमि से भूमि ही भगवान की पठानी तीसरी बनकर सत्य भामा के रूप वरा में प्रसन्न आता है जब भगवान ने वराह अवतार लिया था भूमि जब भगवान से सम्प्रष हो गई तो भूमि गर्मवती हो गई और भूमि ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भूमास जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसकी कथा तो भी आगे आई चौथा विवाह राजा नगर जीत है राजा नगर जीत के बाद विशाल सात आठ छ जो उन सातों सांडों को एक साथ रस्सी नथली डालेगा लेकर आएगा और उन्हीं के संग राजा जो है अपनी कन्या का विवाह करेंगे अब हुआ यह भगवान उस स्वयंबर में गए झपक भगवान ने सातों सांडों को नथली डाल दिए और लेकर आए इस रा, राजा नगर जीत ने अपनी कन्या सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया ये हुआ भगवान कृष्ण का चौथा विवाह अब ये सत्य को है बोलिए तुलसी महारानी की जय तुलसी महारानी भगवान की पटवानी चौथी बनकर एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ गए पांडवों ने भगवान का बड़ा स्वागत किया शाम का वक्त था भगवान अर्जुन को लेकर चल रहे थे यमुना जी के किनारे हतनी मेरा दिल्ली में भगवान की नजर पड़ी कि यमुना जी के किनारे एक सुंदर लड़की तपस्या कर रही है भगवान ने अर्जुन को कहा जरा पूछो तो सर कौन है अर्जुन ने दोले, अर्जुन दौड़े दौड़े गए नमस्कार किया बोले महातेश्वरी आप कौन हैं? उस समय उस सुंदर कन्या ने कहा मैं सूर्य कन्या हूँ गिरजा मेरा नाम है और विष्णु को पति रूप प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ अर्जुन तो बोलिए तो प्रभु के चक्कर में लगेगी अर्जुन दौड़े दौड़े गए बोले प्रभु ये तो आपके चक्कर में लगे चलो अर्जुन परिचय करो इस तरह तो से भगवान ने पांचवा विवाह गिरजा से कर लिया जिसे कहते कालीना दिनी तो काली कौन है बोले यमुना मैया की माता यमुना ही भगवान की पटरानी काली मे बनकर भगवान ने दूसरा विवाह जो था तो भगवान की छठी पत्नी जो थी वो थी मित्रविंदा तो मित्रविंदा बिंदा कौन है बोलिए गंगा मैया की जय वो है मित्रविंदा गंगा जी और सातवी भगवान की जो पत्नी है वो है माता भद्रा भद्रा कौन है बोले लज्जा देवी की जय। भगवान ने आठवां विवाह जो है जैसे अर्जुन गए थे ना स्वयं में मछली ऊपर थी देखना नीचे था उस यंत्र में आँख तो में मारने की, बाण मारना तो भगवान ने पूरे स्वयं वर किया भगवान ने नीचे देखकर कर तालाब उस यंत्र की आंख में तीर मारा मछली की इस तरह से भगवान का विवाह माता लक्ष्मणा से हुआ और ये लक्ष्मणा कौन है यज्ञ पत्नी दक्षिणा महारानी है बोलो दक्षिणा महारानी की श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक एक विवाह तो बोला भगवान का नोका हुआ एक ही समय एक ही मुहूर्त में सोलह हजार एक क्वेश्चन परिसर की छौक है बोले प्रभु कैसे होगा तो अब कथा सुनाते नाम का एक था दू की भूमिपुत्र था ये जिस राजा के ऊपर चलाई करता उस राजा को हराकर उसकी सुंदर कन्या हरण कर वहाँ से लाता था और अपनी जेल को बंद कर इस तरह दे इस ने भोमासुर ने सोलह हजार एक सौ कन्याओं को कैद कैद किया तो कुछ राजा जो आए बोले प्रभु इस दुष्ट से हमारी कन्याओं की मुक्ति करवाई और देव ऋषि नारद जी भी आए भगवान कृष्ण के पास बोले इस भोमासुर ने माता अदिति के कुन और इंद्र का छाता भी सुरख अब भगवान ने सत्य मामा को बिठाया गर्व कर और भगवान चल दिए नरकासुर की नगरी में नरकासुर की नगरी की रक्षा कौन करता था मुर्य बड़ा मायावी था भगवान ने मुर्य को मारा और भगवान का नाम मुरारी हो गया बोल मुरारी भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाति नारा वासुदेवा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 नाति नारायण वासुदेवा ऐसे हो गए बुल मुरारी, मुरारी भगवान इस तरह भगवान का नाम मुरारी हो गया भगवान नगरी के अंदर प्रवेश किए नर का बड़े भयंकर भगवान पर चला कभी भगवान यूं हो जाए कभी यूं हो जाए सत्य भावा ने कहा प्रभु मार दो इस अच्छा भगवान ने कहा तुम तुम कह रही मारे मार दिया क्यों क्योंकि जब भगवान के द्वारा भूमि गर्भवती हुई थी भूमि ने भोमा को जन्म दिया था तो उस समय भूमि ने भगवान ऐसी कहा था प्रभु मेरे पुत्र को कभी नहीं मारना जब तक मैं ना कहूँ तो यही भूमि क्या मेरे लड़ाई सत्य और भगवान जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि खुद ही मुझे आज्ञा दे तो भामा ने कहा प्रभु ये तो आपको मार दे आप ही इसे मार दे। अच्छा तो तुमने आज्ञा दे दी मार दे इस तरह भगवान ने मार दिया भगवान ने माता अतिथि के कुंडल भी ले लिए लिया वहाँ से वरुण जी का छाता था वो भी ले लिया और देवताओं का मणिपर्वत था उसे भी भगवान ने वहाँ से ले लिया अब यहाँ पर जो 16,100 हजार एक थी उनको भगवान ने उस कारागर से मुक्त करवा दिया भगवान ने कहा अब आप सब मुक्ते अपने अपने घर जाइए इन्होंने कहा प्राण प्यारे हम कहाँ जाएं अब हमें कौन स्वीकार करेगा घर या तो आप हमें स्वीकार करें या तो आप हमें मरने दें अब भगवान थोड़ी समस्या में फैल गए तो उस वक्त भगवान ने सोलह हजार एक सौ रूप धारण किए और 16,100 हजार एक रानियों ऐसी भगवान ने विवाह कर लिया श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षक किस तरह से भगवान का विवाह हो गया सोलह हजार एक सौ आठ ऐसी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा आठ विवाह भगवान के पहले हुए और सोलह ये हो गए 16,100 ये हो गए तो इस तरह भगवान की पितनी पत्निया सोलह हजार एक सौ भगवान सत्य भावा को लेकर देवताओं को कुंडल और वरुण का छाता देने के लिए जब गए स्वर्ग में तो स्वर्ग में देवताओं ने बड़ा स्वागत किया स्वर्ग में एक वृक्ष था जिसका नाम था पारिजात वृक्ष माँ सत्यभामा ने कहा ये वृक्ष स्वर्ग से ले चलिए मेरे महल के बाहर ओहो भगवान ने कहा अभी लेते भगवान ने उस वृक्ष को उठाया गर् पर रखा पर सच्ची देवी जो थी ना वो अपने स्वामी को कहती है देखो ये मेरे वृक्ष को लेकर जा रहे इंद्र भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया सुखदेव जी की देखो वाणी देखी सुखदेव जी लम्पट पुरुष कह रहे किसको? को इंद्र को मूर्ख है लम्पट पुरुष जोरू का गुलाम पत्नी के कहने पर भगवान से युद्ध कर रहा है सुखदेव जी को ये नजर नहीं आ रहा भगवान पत्नी के कहने पर उसके वृक्ष को लेकर नीचे आ रहे यहाँ सुखदेव जी को आनंद आ रहा है बेचारे इंद्र ने पत्नी की बात मान ली तो यहाँ पर उन्हें लंपड़ पुरुष दे दिया बोलो बंधु भगवान ई जय भक्त वत्सल भगवान ई जय तो इस तरह से भगवान के सोलह हजार एक सौ आठ विवाह हुए भगवान की सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों से एक एक कन्याओं का जन्म हुआ इसलिए सोलह हजार एक सौ आठ भगवान की बेटियाँ हैं और बेटे कितने 16108 पत्नियों से भगवान की दस बेटा हुए इसलिए भगवान के एक लाख तिरसठ भगवान के बेटा है। ये भगवान का छोटा सा परिवार छोटा सा ये क्योंकि कृष्ण कौन है असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है भगवान कृष्ण ये तो कुछ भी नहीं उसका है उसका हम सब भी तो कृष्ण के परिवार है आम महात्मा गुणाकेश सर्वभ है इस तरह से भगवान के विवाह हुए और उनकी संताने हुई इक्सठवे अध्याय में श्री सुखदेव महाराज जी जो भगवान के पोता हुए अनिरुद्ध इनके विवाह की कथा थे अनिरुद्ध के दो विवाह हुए एक बाणासुर की कन्या उषा के संग और एक रुक्मणी के पोती के सुखदेव जी कहते राजा परिषद सब यधुवंशी गए थे रुक्मी के यहाँ अनुच्छ की बरात लेकर रुक्मी और दाव भैया वो लीडू जिसको बोलते हमारी भाषा जीत रहे दाऊ भैया है पर रुक्मी और उसके चिले चपाटे बोले हमारे महाराज जीत रहे हैं जी बोले अरे आपको गलत फहमी हो रही है मैं जीत रहा आकाशवाणी वाली आकाशवाणी ने कहा कि दीप के अंदर तो हमारे दाव भैया ही जीत रहे भगवान तो जी ने कह दिया देखो देववाणी को भी मिथ्या नहीं हो सकती आपको तो विश्वास हो गया तुम्हें अब तो रुक्मी लाल किला हो गया गुस्से हरेक वालों गैया चलाने वालों तुम्हें तो क्या पता ये युवा क्या होता है ये तो हम महाराजाओं का काम है खेल किसका अपमान कर दिया बल जी का और बलराम जी का अपमान करने के बाद कोई बच्चा हलमूस समान लिया बलराम जी ने वही ठोक दिया इसकी लीला को समाप्त तो कर दिया अब तो हहाकार मच गया सब ने भगवान कृष्ण को घेर दिया भगवान कृष्ण ने कहा कि आपके बड़े भाई ने ये सही किया या गलत किया भगवान ने सोचा अगर कहूंगा सही किया तो पत्नी की बोली बिल्लो इनके बड़े भैया ने हमारे बड़े भैया को मार दिया और ये कह रहे सही किया तो पत्नी भी नाराज भगवान ने सोचा अगर कहूं कि मेरे बड़े भाई ने गलत किया तो भैया नाराज भैया कहेगा वाह वाह, वाहो मेरे सामने हुए आज पत्नी आई तो हम कोई भूल गया तो भैया नाराज तो भगवान ने शिक्षा दी। जब ऐसी स्थिति आ जाए उस समय मुंह पर उंगली घरों वहा खिखर गया न यहाँ के नाम देख लिया राम राम राम राम इस तरह से अरुद्ध का पहला विवाह हुआ रुक्मी की तिथि और दूसरा विवाह बाणासुरसुर हिरना हिरणा शिकु के बेटा हुए प्रहलाद प्रहलाद महाराज जी के पुत्र हुए विरोचन विरोचन के पुत्र हुए बली और बलि पुत्र हुए बणासुर पांच सौ हाथ यहाँ और पांच सौ हाथ नहीं आ 500 सौ कितने हाथ से उसके पाँच सौ भुजाए थी और 500 भुजाओं से इसने ऐसा साज बजाया ऐसा कौन सा साज था जो नहीं हो? सब बजा दिया महादेव प्रसन्न हो गए महादेव ने उसे झंडा दे दिया बोले ले झंडा लगा दे तेरी नगरी पर जिस दिन ये झंडा तेरा गिर गया उस समय झंडा लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा तेरी रक्षा के लिए जब तुझ पर विपद आएगी झंडा गिर जाएगा और यही बहार कन्या हुई पूशा। पूशा एक दिन सो रही थी तो उषा ने सपना देख लिया सपने में क्या देखा सुंदर राजकुमार से विवाह की सहेली थी जिसका नंबर चित्रलेखा उषा ने सपना सुनाया चित्रलेखा ने अरे ये तो ब्री कृष्ण के पोता है और अनिरुद्ध का नाम चित्रलेखा बड़ी माया भी थी द्वारिका तो में गई पलंग के संगी ले उठाकर लेकर आ गया अनिरुद्ध की आँग आँग गया। ने पूरा प्रेम कथा सुना हमने आपको सपने में देखा था वो तो गंधर्व विवाह हो अनिरुद्ध को हंसी आ गई तू तो मुझे पलंग के संगी उठा के लेकर आ गया पहार ने बार सुन लिया दार ने कहा रानी के भवन में पुरुष नहीं हो सकता पर पुरुष की आवाज आ रही है बाणासुर बाणास ने दरवाजा खुलवाया और अनिरुद्ध को बंदी बना दिया बोलो भक्त बस्तल भगवान की जय श्री कृष्ण बलदेव की जय अनिरुद्ध को जो है वो बंदी बना देवऋषि नारद जी जब का से पूछ लिया सब कुशल मंगल है भगवान ने कहा सब तो कुशल मंगल है पर वो मेरा पोता दिखलाएंगे रही मुझे देव ऋषि नारद जी ने कहा आपका खाक पोता नजर आया अरे उसे तो बाना सुर ने बंदी बना अब तो भगवान ने नारायण जी से और नारायणी सेना लेकर भगवान बाणासुर के लिए बाणासुर का झंडा गया और शंकर जी त्रिशूल लिए उसके दरवाजे पर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो रहे जब भगवान नारायणी सेना लेकर गए महादेव को देख रहे तो वो आप कैसे महादेव ने कहा हमारी झेरोही बोले मैं तो, तो जुस्त बाणासुर को मारने के लिए आया हूँ उस जुस्त ने मेरे पोते को बंदी बना लिया आप आपको बोले साहब आप जिसको मारने के लिए आए हो मैं उसकी रक्षा के लिए खड़ा भगवान ने कहा महादेव को आप थोड़ा तो तो साइड पर हो जाइए। महादेव ने कहा क्षमा करना केले से हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे युद्ध शुरू हो गया। शंकर जी पशु नाम के अस्त्र को चला रहे हैं और भगवान नारायण अस्त्र को चलाना शुरू कर दिया अरे ऋषि देवताओं ने कहा दुनिया खत्म करना चाहती है दोनों महाविभूतिया दिव्य स्त्र चला तो शिवजी ने अपनी महेश्वरी सेना भेजी भयानी और भगवान कृष्ण की थी वैष्णवी सेना दोनों सेना में युद्ध हुआ पर वैष्णवी सेना जीत गई महेश्वरी सेना हार गई हार कर उन सेनाओं ने एक अस्त्र दिया ऐसा हथियार दिया जिसको चलाने ऐसी सुस्ती आ तो भगवान कृष्ण ने वो हथियार महादेव पर चला दिया महादेव कुश्ती ले रहे हैं भगवान कृष्ण ने कुश्ती शुरू कर दी भगवान ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के हाथों को काटना शुरू कर दिया जब 900 सौ छियानवे नाइन्टीन कितना होता है छियानवे 900 सौ छियानवे भगवान ने उसके हाथों को काट दिया चार बचे तो बाणासुर की माँ जो थी वो वस्त्रहीन होकर सामने आ गयी भगवान ने लज्जा कर ली उसी समय बणासुर को लेकर चली गयी बाणासुर भगवान से घबरा गए बहू बेटी को भी लेकर आ गए जवाई को भी लेकर आ गए बोले प्रभु ये लीजिए आपकी बहू ये लीजिए आपका पोता उस समय शिव भी आ गए बोले प्रभु क्षमा कर दो हमारा चेला है तो भगवान ने कहा अगर तुम्हारा चेला है तो हमारा भी तो कुछ लगता है क्या अरे मेरा भक्त बलि का ये पुत्र है इसलिए मैंने अपनी जैसी इतनी चार भुजाए दे इस तरह से अनिरुचि का हुआ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम